अथर्वि अथर्व, अथर, अथर्व वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का तिरालीस कारिका देख रहे थे अजाते जाति दोसो अल्पो भविष्यति अजास्त्रशता उपलोषापो भर्थ शब्द का अर्थ है ब्रह्म ब्रह्म अर्थात यहाँ बहुग्रीलिंग अदय तो इस प्रकार के जो ब्रह्मतत्व तो है निर्गुण निराकार उसे त्रशताम भय करने वाले क्यों भय करते हैं क्योंकि स्व सत्ता नाश हो जाएगा अपना जो बस्ती सत्ता वो नाश हो जाएगा तेसाम ऐसे भय करने वालों का ये उपलम्बा और एक घटा दीजिए ये उपलम्भालम्बाद अर्थात जगत की उपलब्धि होती है इसलिए ये केवल ब्रह्मा जी एकमात्र सत्य इससे भय करके ये बाकी जगत को भी सत्य मानते हैं क्योंकि जगत का उपलब्धि होती है तो उन लोगों का जाति दोष तो जगत के उत्पत्ति होती है उसको वास्तव मानते हैं इसके चलते उनका महान दोष नहीं होगा महान दोष अर्थात मनुष्य हुआ आगे नरक में चला गया अथवा पशु पक्षी वृक्ष लता ये सब जन्म हो गया ये बहुत बड़ा दोष होने से ऐसा होता है अभी कहते हैं इनका इतने बड़ा दोष तो नहीं होगा जाति दोष हो नोष जाति को वास्तव मानने से तो कोई दोष इतना बड़ा दोष तो नहीं होगा किंतु अल्प दोष हो थोड़ा दोष तो होगा पुनर्जन्म होगा जन्म, हो जन्म मानते है तो फिर जन्म होगा टीका में नहीं कल्याणकृत कच्चित दुर्गतिम तात गति पार्थन इसका पूर्वाध है पार्थन नाम विनाशस्त विद्यते न ही कल्याण कच्चित दुर्गतिम तात गति तो हम भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन जब विचलित तो हो जाता है तो हमारा यह लोक भी गया परलोक भी तो कुछ नहीं है तो फिर नष्ट हो जाएगा तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कल्याणकृत कच्चित दुर्गतिम नहीं गे तात तात पुत्र संबोधन करते हैं जो कल्याण मार्ग में चलता है उसका दुर्गति दुर्गति अर्थात आत्यंतिक हानि इस प्रकार की नहीं होगा इति स्मृत ये स्मृति स्मृति अर्थात गीता महाभारत तो। आत्यंतिक पतन अभाव है अभी उनका आत्यंतिक पतन तो नहीं होगा आठ नंबर टिप्पणी आत्यंतिक पतन थी नरक तिरियदि पतन इत्य नरक प्राप्त नहीं होगा तिरियोग्यूनी नहीं होगा हो जो लोग ये आत्मकल्याण में लगे रहेंगे उनका इतना दुर्गति नहीं होगा नहीं होने पर भी निंदा अनुपत्या कश्चित दोष लेस संभवती इतिया निंदा उनका किया जाता है अर्थात जो जगत की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं उनका निंदा किया गया दोष तो होगा तो इसलिए कहते हैं कश्चित थोड़ा होगा इति थोड़ा देंजन्म होगा क्या कहते कि पुनर्जन्म होगा जन्म मृत्यु प्राप्त करेंगे फिर इति संभवतीर्शन अप्राप्ति प्रयुक्त गर्भवासादी दोष अभ्यनुजाति ज्ञानम ज्ञान तो ज्ञान सम्यक सम्यक अर्थात दर्शन तो बहुत होता है घटापट नदी पर्वत रजूसर्प बहुत दर्शन होता है किन्तु सम्यक दर्शन हो अर्थात वास्तविक तत्वों का दर्शन इसका अप्राप्ति होने से जब ये जगत को सत्य मानता है तो फिर परमात्मा का अनुभव नहीं होगा तब तो सम्यक दर्शन का अप्राप्ति उससे उनको गर्भवास दोष होगा अर्थात पुनर्जन्म होगा इसको श्लोक में कहा गया दोषो अपनी अल्पो भविष्य थी उनको पुनर्जन्म तो होगा जगत को सत्य मानेगा अर्थात पुनर्जन्म होगा आगे टीका में अन्वयम आदर्शन पाद त्रय गता योजयति योजना अन्वय को दिखाते हुए श्लोक का अक्षर पदों का अन्वय दिखाते हुए पादय गिर अक्षराणी तीनों पाद में बने वाले अक्षर का योजयति योजयते अर्थात तो उसको वाक्य बना करके स्पष्ट कहते हैं भाष्य में ये चपल्भात सामचारात्जातेरअाति वस्तुन स्रृसत कस्ति वस्तुतिदयाद आत्मनोय विरुद्ध द्वैत प्रतिपद्यत ये चो लोग एवं एवं अर्थात उपलब्भा समाचारात दो हेतु दिया जगत सत्य होने में क्या कारण है कलम्भ होता है और समाचारा जगत सत्य होने से शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम आचरण करते हैं ये दोनों हेतु हुआ है कि उपलब्धि होती है दूसरा आचरण करते हैं एवं उपलम्भा समाचारात तो जगत को सत्य मानने से अजाते हैं अजाते का अर्थ अजाति वस्तु न जिस वस्तु में जाति नहीं है अजाति वस्तु न ब्रह्म नजाति वस्तु न पंचमी उससे त्रसंत, उससे त्रसंत उसे भय करता हुआ तो भय करता हुआ क्या कहते हैं अस्ति वस्तु वस्तु है वस्तु अर्थात दो नंबर टिप्पणी द्वितम वस्तु पारमार्थिकम अस्ति आप कहेंगे कुछ नहीं है केवल ब्रह्म है उससे जिसको भय होता है वो लोग कहेंगे नहीं नहीं पूरा ये जगत है अस्थि द्वित वस्तु इति इस प्रकार की मान करके और अद्वयाद आत्मनोभ जो अद्वय है आत्मा है तो उससे अर्थात विरुद्धमतीरुद्ध है, जाते हैं यंती यंती में क्या सूत्र लगा धातु क्या है इन गु तो कहा का रूप हो जाएगा बहुवचन तो इनके आगे प्रत्येक क्या आएगा अंति जी आ जाएगा जी को अंति हो गया कौन सा गण में आदादी तो स्वप्न नहीं रहेगा अभी इनके पर में अंति रहा और वो गीत हो गया गीत होने से गुणवृद्धि कुछ नहीं है तो आपको यंग होना चाहिए था तो किंतु नहीं हुआ यंग नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ यहाँ हुआ, क्या सूत्र? सूत्रा तो यंग करेगा ना अच्छा यण करेगा ये अनेकाश कहाँ है खाली ई है तो इसलिए ईण गो धातु का प्रथम सूत्र ही है था यण विधान करता है वो तो धातु का वो सूत्र है द्वैतम प्रतिपद्यंत इत द्वैत का ही वो अनुभव करते हैं देखते हैं तो क्यों कहते हैं कि आत्मनाश से सभी को भय होता है इसलिए आत्मनाश से भय करके और द्वैत को स्वीकार नहीं करके द्वैत को स्वीकार करते हैं और जो आत्मनाश के लिए हमेशा तैयार रहेगा तो मेरा मृत्यु हो जाए कहते तो मेरा मृत्यु हो जाए मतलब किसका हो जाएगा तो शरीर का हो जाएगा तो हो जाए अथवा तो तो मन का हो जाएगा तो हो जाए मन का मृत्यु हो जाने से ही वही ब्रह्म प्राप्ति इसलिए अपने को बचा के रखने से कभी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है तेसाम आगे भाष्य में जाते स्त्रसता श्रद्धा सन्मर्ग अवलंबी जातिपलता दोषा न सेच्धि न उपयास्य लोगों का जो अजाति से भय करते हैं ब्रह्म से भय करते हैं किंतु श्रद्धा श्रद्धा उनके अंदर में है श्रद्धा अर्थात शास्त्र जो कहता है वो ठीक है हम लोग को तो वो कठिन है कहते ना आप जो कहते हैं वो ठीक है किंतु हम लोग के लिए तो कठिन है जैसे कभी कभी गृहस्थ लोग कह देते ना बात तो सही है परमात्मा चिंतन अधिक करना चाहिए किंतु हम लोगों के लिए कठिन है इसी प्रकार के कहते हैं कर्मी तथा सताम किन्तु श्रद्धा धानम सन मार्ग अवलंबी न मार्ग में चलने वाले जाति दोषा अर्थात तो जाति उपलम्ब कृता दोषा जाति का उपलम्ब करते हैं अर्थात अनुभव करते हैं तो उसी से जो दोष तीन नंबर जाति उपलब्ध करता जाति निश्चय करता उत्पत्ति होती है ऐसे वो लोग निश्चय करते हैं तो इस करने से दोष जाति अर्थात तो उत्पत्ति होती है ऐसा मानने पर भी उनका बहुत बड़ा दोष नहीं होगा न सची अर्थात तो सिद्धि न उपयासियंती उनका दोष बहुत ज्यादा नहीं होगा क्यों नहीं होगा विवेक मार्ग प्रभु तवेक मार्ग में शास्त्रीय मार्ग में चलते हैं शास्त्रीय मार्ग में अगर चलेगा तो ये सब बहुत ज्यादा दोष नहीं होगा क्योंकि वो कर्म नहीं करेंगे अशास्त्रीय कर्म नहीं करने से नरक पात अथवा नीचे योन प्राप्त नहीं होगा ये मनुष्य ही आगे मिलेगा आगे टीका में चतुर्थ पादम चतुर्थ तथापि तो अल्प अल्पदोष भविष्यति कहा इसके लिए भाष्य में कहते हैं यद्यपि कस्िदोष सै सो सोपि अल्प एवं भविष्य कुस्तोष होगा तो थोड़ा सा तो होगा कशिदोष भविष्यति कचिद दोष क्यों होगा टीका में कहते हैं कच्चि निंदा अनुपत्ति सूचित कचिदोष भविष्य कच्चि शब्द क्यों कहते हैं कहते हैं कुछ दोष अगर नहीं होगा तो उनका जो निंदा किया जाता है वो निंदा कैसे सिद्ध होगा किसी का निंदा किया जाता है मतलब कुछ ना कुछ तो दोष है इधर आप कहते हैं कि नरक नहीं होगा पशु पक्षी नहीं हो जाएगा स्थावर वृक्ष इत्यादि नहीं हो जाएगा तो मनुष्य हो जाएगा मनुष्य तो हो जाएगा फिर निंदा क्यों करते है उसका तो कहते कश्चित दोष हो अर्थात थोड़ा दोष होगा अर्थात पुनर्जन्म होगा किन्तु जो ये अध्यात्म मार्ग में चलेगा आगे फिर क्या होगा इसलिए भगवान वो आगे दो शलोक कहते हैं श्रीमता सूचीनाम श्री है, कुले कुलती धीमता अथवा योगिनाम एव कुल अच्छा अच्छा सूची सूचीनाम ना, श्रीमता योग भ्रष्टो भिजा यते सूची और श्रीमान श्रीमान अर्थात संपद वाला दरिद्र घर में वो नहीं आएगा सूची अर्थात पवित्र चिंताधारा वाले और श्रीमान अर्थात दरिद्र घर में नहीं आएगा तो इस प्रकार की होगा अथवा योगिनाव कुले भवति धीमताम एक ते दुर्लभतर यदी दृश्य आगे कुछ ऐसा किन्तु जो सूचीना श्रीमता गेहे गेहे अर्थात गृह आएगा उससे ऊंचा है जो अथवा योगी नाम योगी अर्थात दरिद्र दरिद्र होने से योगी नहीं है अर्थात तो शास्त्र विचार जिनका घर में होता है वेदांत विचार जहाँ होता है वहाँ बहुत ज्यादा पैसा पत्र नहीं होता है तो ऐसा स्थान पर वो आएगा पहले वाला तो श्रीमताम सूची नाम गृह आया किंतु दूसरा वाला जो आया ये तो बिल्कुल योगियों का कुल में आएगा क्यों कहते इसके अंदर में वासना भी नहीं है श्रीमताम गेह कौन आएगा आध्यात्मिक मार्ग में तो चलता है किंतु थोड़ा बीच बीच में कुछ हो जाना चाहिए मिल जाना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि होने से श्रीमताम गेह आएगा क्योंकि थोड़ा वासना है उसको चरितार्थ तो करेगा भर लेगा फिर निकल जाएगा किंतु तो जो योगियों का कुल में आएगा वो शुरू से ही एकदम निकल जाएगा उसको वासना में रुचि ही नहीं रहेगा अर्थात जिनको ये ब्रह्म से भय हो करके जगत में सत्य तो बुद्धि होगी उनका निंदा किया गया है यह नाने व मृत्यु हो सब मृत्यु माप नती यह नाने तो ये जो नाना देखने वालों को जो निंदा किया जाता है भेदादेव का जो निंदा किया जाता है ये क्यों किया जाता है वो तो आध्यात्मिक मार्ग में है तो फिर क्यों निंदा किया जाता है कहते हैं थोड़ा उनका दोष होगा ये निंदा अनुपत्तिया उनका कुछ दोष मानना पड़ेगा आध्यात्मिक मार्ग में होने पर भी अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो भी उनका निंदा किया गया जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा द्वैत का दर्शन होगा द्वैत दर्शन करने वालों का निंदा किया जाता है अगर उनका कुछ भी दोष नहीं है निंदा अनुपत्ति तो निंदा अनुपत्या कश्चित निंदा अनुपपत्ति सूचितम कश्चित ये जो शब्द व्यवहार किए ये कहा से लाए कहते निंदा अनुपपत्ति के द्वारा ये सूचित हुआ कश्चित दोष भविष्य कोई दोष उसका तो रहेगा ये कश्चित क्यों कहे कहते निंदा अन्यथा अनुपत्या नहीं तो निंदा क्यों किया जाएगा अगर उसका कुछ भी दोष नहीं रहेगा क्योंकि श्लोक का तृतीय पाद में कहा जाति दोषा न अर्थात द्वैत का मतलब उत्पत्ति मानते हैं फिर भी उनका कोई दोष नहीं है तो दोष नहीं है तो फिर क्यों निंदा करते हैं तो कहते हैं कुछ तो निंदा होगा क्वेश्चित इसके लिए कह दिया क्वित अलग पद है निंदा अनुपपति सूचित तो ये अलग पद है अर्थात क्वित शब्द अथवा क्वेश्चित दोष निंदा अनुपत्ति से सूचित होता है पूरे द्वैत जाति न जाति दोषो न से, से नरक पाता दोष ना स्वीकार करते हैं। होती है ऐसे मानता है किन्तु तो बहुत बड़ा दोष नरक पात आदि दोष नहीं होगा इसको जो टीका में तृतीय पंक्ति में कहा ना अत्यंतिक पतन अभाव है अभी निंदा अनुपत्या एक कहता है ना निंदा अनुपत्या निंदा अनुपत्या नव टिप्पणी दिया सर्वथा दोषा भावे अच्छा यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है नंबर टिप्पणी सर्वथा दोषा भावे कृत भय प्राप्त रूप निंदा न उपद्यते श्रुतिकृत आगे म है ना यो है भय प्राप्त आदि निंदा अच्छा ये निंदा जो अथवा उधरम अंतरम कुरुते ये निंदा ये है। वो नेह नाना नास्ते कि वो नहीं ये यहाँ उदाहरण दिए ना टीका में आरंभ में दिया उधरम अंतरम कुरुते अथत भयम भवती ये निंदा लेना है अगर कुछ भी दोष नहीं है तो निंदा क्यों किया जाएगा इसलिए उसका कुश्त तो दोष होता है इसी को कश्चित बोल करके कहा गया अच्छा आगे भाष्य में यद्यपि कच्चित दोष सियात कुछ ना कुछ तो दोष होगा क्यों होगा कहते अन्यथा तो निंदा अनुपति निंदा फिर नहीं करनी चाहिए तो निंदा अनुपत्या कच्चित दोष सियात तथापि तो अल्प एवं भविष्यति थोड़ा सा ही होगा अल्प अर्थ चार नंबर टिप्पणी कहते नरक पात आदि अपेक्षा उनको नरक पात नहीं होगा अर्थात फिर आगे जन्म में आ जाएंगे योगा भ्रष्ट होकर के फिर इसी में चलते रहेंगे भाष्य में सम्यक दर्शन अप्रतिपत्ति हेतु उनका अल्प दोष क्यों होगा कहते हैं सम्यक दर्शन अप्रतिपत्ति हेतु कह सम्यक दर्शन से अप्रतिपत्ति मतलब ज्ञान नहीं होना ये हेतु बन गया इसके लिए उनका थोड़ा दोष तो होगा फिर जन्म प्राप्त तो होगा जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक होता चलता अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे जा जा जा आगे टीका में कहते है यू हेतुभ्याम द्वैत से अस्तित्व उक्तम तूष पक्ष ने बयालीस कारिका में दो हेतु दिया था उपलब्धात समाचारात अस्थित वस्तु ये उच्यते उपलम्ब और अस्थिवादी तो न जो कहा था दो हेतु दिया था द्वैत से अस्तित्व पूर्व पक्ष कहा था तू सहित सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे हैं दिख रहा है और लोग शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं यही प्रमाण हो जाएगा कि सत्य है वो बात नहीं है उपलब्धात समाचारान, समाचारान।, समाचारान माया हस्ती यथोच्य समाचारा दस्ती वस्तु तथोच्य उपलम्बात समाचार उचित तथा तो तो उपलम्भा समाचार वस्तु हस्ती उचित तो, तो माया हस्ती माया हस्ती जादूगर कोई हस्ती दिखा देता है और वो हस्ती के ऊपर जादूगर का जो सहकारी होता है वो उसके ऊपर उठता है बैठता है और वो हाथी को नीचे बैठाता है उसके ऊपर बैठता है फिर चलता है वो हाथी उसके ऊपर बैठा है तो कहते हैं माया से ये सब दिखाता है तो माया हस्ती का बाकी जो दर्शक है वो लोग सब माया हस्ती को देखते हैं उपलंब हो रहा है उपलब्धि होता तो दर्शन करते हैं और समाचार आचरण भी करते हैं उसको नीचे बैठाता है हाथी के ऊपर फिर बैठता है फिर हाथी चलता है कहते हैं उपलम्बात समाचारा तो देखने वाले क्या कहते हैं देखो हस्ती है जैसे कहा जाता है इसी प्रकार कहते हैं उपालंबात समाचाराध वस्तु तो है इसी प्रकार कहा जाता है जैसे माया भी दिखा देता है जादूगर इसी प्रकार की ये है तो माया भी तो छोटा छोटा दिखाता है ईश्वर तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है वो महामाया दिखाते हैं ये सब लगता है इसे सत्य बोल करके टीका में श्लोक व्यापर त्याम आशंका अनुदय दूषयती श्लोक व्यापरत्याम कैसे समाज कहेंगे श्लोक व्यावर्त्या कम से कम स्मरण थोड़ा होना चाहिए श्लोक के द्वारा जो आशंका का व्यावर्तन किया जाएगा इति श्लोक व्यावर्त्या ऐसा आशंका को पहले अनुवाद करके फिर दूसरी इति दूषण दूसर। करते हैं भाष्य में ननु उपलम्ब समाचारयो हो प्रमाणत्व अस्थि एवं द्वैतम वस्तु पूर्व पक्ष करा है और समाचार ये दोनों प्रमाण है होने से द्वैतम वस्तु अस्थि एवं द्वितम वस्तु है हमको उपलब्धि हो रही है और समाचार इसका आचरण भी करते हैं, सिद्धांति कहता है कि न उपलम्ब समाचार यो हो व्यविचारात उपलम्ब समाचार इसका व्यविचार हो रहा है उपलम्ब समाचार होने से वस्तु है ऐसा नहीं है जहाँ उपलम्ब समाचार होगा वहाँ वास्तव पदार्थ होगा ऐसा नहीं है उसका व्यविचार कहाँ है कहते माया हस्ती उपलम्ब हो रहा है समाचार भी करता है आचरण भी करता है किंतु वस्तु वस्तु तो वास्तव नहीं है व्यविचार हो गया एक नंबर टिप्पणी व्यविचाराथ वस्तुत्व अभाव वृतित्व तो वही तो व्यविचार है साध्या अभावत हेतु हो वृतित्व को कहते हैं साध्य हो गया वस्तुत्व वस्तुत्व भाव है तो माया हस्ती में वस्तुत्व तो वास्तवत्व तो नहीं है फिर भी ये दोनों तो रहेगे उपलम्ब समाचार इसलिए व्यविचार हुआ है में व्यविचार से असिद्धि परिहर व्यविचार असिद्ध है आपने बेविचार दिखाते हैं माया हस्ती में गुरु पक्ष कहता है कि असिद्ध है भाष्य में कथम व्यभिचार इति्य व्यभिचार कैसा कह देते है आप उपलब्ध ही माया हस्ती हस्ती विराम आगे विराम करना है हस्ती इव उपलभ्य ही माया हस्ती हस्ती इव हस्ती जैसा माया हस्ती तो दिखता है और हस्ती इव का आगे विराम करना है आगे हस्तिनम नम इव अत्र समाचरंती हस्तिनम नम इव जैसे जागृत हस्ती को महावत उसका व्यवहार करता है इसी प्रकार माया हस्ती को भी जो जादूगर का सहकारी इसी प्रकार व्यवहार करता है बिल्कुल उसको नीचे बैठाता है उसके ऊपर बैठता है उठ करके तो कहते हैं हस्तिनम नम इव अत्र समाचारती क्या आचरण करते हैं बंधना आरोहनादि हस्ती संबंधी भीर धर्मे ही बंधन वो हाथी को बांधते हैं उसका पाव में चैन बांध करके कहीं बांधता है तो बंधना आरोहण उसके ऊपर आरोहण करते हैं तो हस्ती संबंधी भीर धर्मे ही हस्ती संबंधी धर्म ये हस्ती को बांधना हस्ती के ऊपर आरोहण करना ये सब हो गया पहले तो उपलब्ध व्यवहार चार प्रकार के होता है अभिज्ञान अभिवदन हानुपादान अर्थ क्रिया तुम चार प्रकार के व्यवहार होते हैं अभिज्ञान ज्ञान हुआ हस्ती का ज्ञान हुआ अभिवदन जादूगर कहता है सहकारी को हस्ति को नीचे बैठा तो हस्ती बोलकर के शब्द उच्चारण क्या अभिवादन आगे हानो उपादान हान, हान अर्थात तो उसको ग्रहण करना उपादान उपादान ग्रहण करना हान त्याग करना तो कहता है उसको भी बांधो और या मतलब उसको उपादान ग्रहण उसको बांधो और अर्थ क्रिया उसके ऊपर उठो सामान सब उसके ऊपर डालो कहता है ये प्रयोजन सिद्ध करता है ये चार प्रकार की के व्यवहार होते हैं तो यहाँ कहता है उपलब्धते और बंधन बंधन हो गया हानो उपादान शब्द व्यवहार किया आरोहण आदि यह हस्ती संबंधी ही ये सब धर्म है इसी के द्वारा हस्ती हस्ति हस्ती है ऐसा कहा जाता है असन यथा ये असत होने पर भी ये वाक्य सिद्धांतिका है कथम व्यविचार इति्यते पूर्व पक्ष कह दिया आगे सिद्धांत कह रहे उपलब्ध्यते ही माया हस्ती यहां से तो हस्ती इति्यते असन अभी यथा जैसे दृष्टान्त हो गया आगे विराम कट जाएगा असन अपनी यथा का आगे विराम नहीं रहेगा तथेव उपलम्भात समाचारात द्वैतम भेद रूपम अस्थि वस्तु इति है जैसे ये माया हस्ती हुआ इसी प्रकार की व्यावहारिक हस्ति है इसी में भी तथे उपलम्भात व्यावहारिक हस्ति भी दिखता है समाचारात उसका साथ सारे व्यवहार भी होता है इसलिए द्वैत भेद रूपम अस्थि वस्तु इसी प्रकार की लोग कहते हैं जैसे माया जितना सत्य है जादूगर का ऐसे ही जागृत भी उतना सत्य है दोनों बराबर है टीका में उपलम्भ समाचारो माया मय हस्ति नी वस्तुत्व तो अभाव बढ़त उपलम्बर समाचार उपलम्भ अर्थात तो उपलब्धि तो होना समाचार उसके साथ व्यवहार करना माया मय हस्ती में भी होता है यद्यपि मायामय हस्ती में वस्तुत्व तो नहीं है वस्तुत्व तो व्यावहारिकत्व व्यवहारिक नहीं है उसमें व्यवहार का योग्य नहीं है फिर भी व्यवहार होता है दिखाते हैं तथा तो द्वैते अपि न तयर द्वैते अपि न तयोर अस्थिर तयोर अस्थाय अर्थात वस्तु तो अच्छा चल द्वैते अपि न दैत में भी तय उपलम्ब सचारोह वस्तुत्व साधकत्व न द्वैत में वस्तुत्व का साधक उपलंब समाचार ये नहीं होगा क्यों कहते देखिए माया में भी माया हस्ती में भी उपलंब समाचार रहा किंतु वस्तु रहा नहीं रहा तो जहाँ उपलंब समाचार रहेगा वहाँ वस्तुत्व रहेगा ऐसा तो रहे नहीं हुआ जहाँ धूम रहेगा वहाँ बनी रहेगा तो इसी प्रकार कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है, है जहाँ उपलम्ब समाचार होगा वहाँ वास्तव होगा सिद्धांति का कहा हुआ। माया हस्ती में नहीं रहा इसलिए उपलम्भ समाचार होने से वस्तुत्व का साधक हो जाएगा ये नहीं होगा तस्मा भाष्य में तस्मा न उपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु भवतः हेतु में स्वी लेने का कोई जरूरत नहीं है तो ये अर्थात ये भिन्न पद है तस्मात न उपलम्भ समाचार उपलम्भ समाचारो द्वैत वस्तु का सद्भाव में हेतु न इति नभिप्राय हेतु भवत मिला दिया ना ये अलग अलग पद है क्योंकि मिलकर के आप लिख सकते हैं अगर चुई है चुई होने से भी मिलने मिलकर के नहीं लिख पाएंगे क्योंकि च्यू होगा तो भवत के साथ हेतु का समास हो जाएगा एक निगंत है उसके साथ समास नहीं होगा तो इसलिए अलग अलग पद है तो इसलिए उपलब्ध समाचार जहाँ होगा वस्तु वास्तव होगा ऐसा कोई नहीं है तो फिर क्या हमको जानना है कहते करते रहते हैं व्यवहार करते रहिए किन्तु ये सत्य है ये नहीं है चलते रहे ऐसा चलता है किन्तु ये कुछ सत्य नहीं है सत्य तो मानने से उसे दुख होता है जब बाधा हो जाता है दुख हो जाता है मिथ्या जान करके कर रहा है बाधा हो गया जाने दो इस प्रकार की बात ये चौवालीस लोग उच्चारण करिए पहले 26 कारिका में कहा था कि निमित्त्यामित्तत्व ईषत है भूत दर्शनाथ ऐसा कहता भूत दर्शन वास्तव दर्शन जब हो जाएगा जिसको आप निमित्त कहते हैं वो निमित्त नहीं रहेगा ये जिसको आप घटो कहते हैं घट ज्ञान का निमित्त है वो किंतु घट मिट्टी ही है घट किया पदार्थ है आपके सामने मिट्टी ही है अब ये मिट्टी घट ज्ञान का निमित्त बन जाएगा नहीं बनेगा जिसको आप निमित्त कहते हैं देखिये वो निमित्त नहीं है कब हुआ कहते हैं भूत दर्शनाथ जब वास्तव दर्शन हो जाएगा वो तो कल्पित तो पदार्थ तो घट तो है ही नहीं तो मिट्टी है तो मिट्टी कहाँ भी घट का हेतु बनेगा तो जिसको निमित्त तो कहते थे वो निमित्त तो नहीं हो रहा है क्यों कहते वो पदार्थ तो ही है नहीं कब पदार्थ तो चला गया कहते हैं वास्तव जब दर्शन हो गया मिट्टी है जब निश्चय हो गया ये जो कहा गया था टीका में आगे कहते हैं भूत दर्शन अवस्टम्भ है न उक्तम इति निमित्त से अनियमित्व कब हो जाता है भूत दर्शना तो वास्तव दर्शन जब होगा तो वहां कहा था कि यहाँ से लेकर के चौवालिस कारिका तक इसका प्रपंच होगा विस्तार होगा अभी ए प्रपंचितम अर्थात श्लोके प्रपंचित अर्थात विशेषण प्रपंचितम विस्तार से कह दिया गया संप्रति अभी क्या कहते हैं भूत दर्शनम उपसंगति भूत दर्शन अर्थात यथाभूत वास्तव दर्शन कोई भी चीज है उसका अगर ठीक ठीक हमको पता चलेगा हमारा जगत का समस्या आधा घट जाएगा बहुत समस्या तो होता है उनको चीज पता नहीं चलता ठीक और हम कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं और ऐसा होता है कभी कभी है न आदमी घर में बैठा है किसी व्यक्ति के बारे में उसका चिंतन आया तो फिर अभी अच्छा ये जो यहाँ ऐसा हुआ था वो ऐसा सोच करके हमको ऐसा कहा था फिर उसके ऊपर सोचने लगा फिर क्रोध हो गया क्रोध होकर के चला अब भी तो जाकर के उसको सब इसका सीधा कर देना है उसका घर के पास जाकर के पहुंचा गुस्से में दरवाजा में आघात किया और वो दरवाजा खोल करके वो आदमी आ करके अरे आप आ गए आज रविवार था सुबह था चलिए चलिए विशेष नाश्ता बनाया गया चलिए उसका आलिंगन करके ले लिया देखिए कितना आधा घंटा एक घंटा तो कितना सोच करके क्या कर लिया था तो इसी प्रकार के ये जगत इसी प्रकार के कहते हैं भूत दर्शनम केवल कल्पना से क्या कर देता है अभी कहते हैं इसका भूत दर्शनम तो आगे इसलोक को कहते हैं जात्याभाषम चलाभाषम वस्वाभाषम तथे बच जाचलम वस्तु विज्ञान शांतमद्वय जासम जाति जाति अर्थ जाति न, इस प्रकार की जाति वाला जन्म वाला इसका आभाष अर्थात तो जन्म वाला ऐसे पता चलता है जातीभाष ये जन्म वाला नहीं है किंतु जन्म वाला लगना ये कहते हैं आभाष जैसे कहते हैं मुख नहीं है किंतु मुख दिखता है हम उसको मुखाभाष कहते हैं इस प्रकार जन्म वाला नहीं है किंतु जन्म वाला लगता है इसको कहते हैं जातीभाष ये चलता नहीं है किन्तु चलता जैसा लगता है जो चलता है हम उसको कहते हैं चलो जो नहीं चलता है उसको कहते हैं अचलो तो चलता नहीं है किंतु चलता जैसा लगता है चलाभाष कहते हैं ये वस्तु इस प्रकार की द्वयित नहीं है किंतु लगता है वस्तुभाष तथे तो बच इसी प्रकार के, जैसे वो माया हस्ती ऐसा ये भी सब <coughs> अर्थात अजाति पदार्थ जाति जातिभाष होता है वहाँ चलो चलाभाष हो जाता है और अवस्तु वस्तु अवस्तु अर्थात धर्मी नहीं है ये वस्तु अर्थात द्रव्य द्रव्य अर्थात धर्मी जैसे घट में रक्त रूप है तो इसी प्रकार के हम कहते हैं कि ये पदार्थ में ये धर्म है वो पदार्थ में ये धर्म है तो ये धर्मी द्रव्य को वस्तु कहा गया ब्रह्म जो तत्व है उसमें कोई धर्म नहीं है कोई वो गुण नहीं है किंतु दिखता है ये पूरा जगत दिखता है इसमें रूप रस गंध स्पर्श नाना गुण भरे हुए है ये सब तथैव तो माया हस्ती जैसे वास्तव क्या पदार्थ है अजह अज किन्तु जातीय भाषा दिखता है अचल किंतु चला भाषा अवस्तुत्व अर्थात वो द्रव्य नहीं है उसमें कोई धर्म हो जाएगा गुण हो जाएगा वो नहीं है अवस्तु अवस्तु अर्थात यहाँ शून्य नहीं है वस्तु अर्थात जिसमें गुण ये रूप रस इत्यादि हो जाएंगे वो ये ऐसा नहीं है कि क्या पदार्थ है कहते विज्ञानम केवल ज्ञान मात्र वो ब्रह्म है उसी का संबित कहेंगे उसी का प्रकाश कहेंगे उसका ज्ञान कहेंगे उसका सत्य कहेंगे उसका चैतन्य कहेंगे सब और कैसा उसका स्थिति है कहते हैं शांतम कोई चल नहीं है और अद्वयम द्वैत नहीं है द्वैत तो केवल कल्पना करता है तो द्वैत चलते है टीका में आकांक्षा द्वारा विवरण है श्लोक का अक्षर आकांक्षा करके उसका विवरण करते हैं आकांक्षा अर्थात पहले दिखाते हैं फिर आगे विवरण करते हैं अभी आप द्वैत जो है वो सब का निराकरण कर दिए अभी पूर्व पक्ष पूछता है किम पुनः परमार्थ सदवस्तु यद यदास्पदा आदि असदुद्ध इत आह किम पुनः फिर परमार्थ सदवस्तु क्या है जिसको आश्रय बना करके ये जाति इत्यादि जन्म इत्यादि सब दिखते हैं जाति वाले पदार्थ जन्म वाले पदार्थ दिखते हैं तो अगर कुछ पदार्थ आप नहीं है कहते हैं किंतु दिखता है इसका कोई ना कोई एक आश्रय होना चाहिए कुछ नहीं है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं कुछ एक तो होना चाहिए और आप कहते हैं कि वो जाति वाला नहीं है तो किंतु हमको दिख रहा है तो वहां कुछ अधिष्ठान होना चाहिए रज्जु अगर नहीं है वहां तो फिर वो सर्प कैसे दिख जाएगा तो पूछने वाला पूछता है हमको सर्पो दिख रहा है आप कहते हैं कि सर्पो नहीं है तो है क्या पदार्थ किम पुनः परमार्थ सद्वस्तु फिर वास्तव क्या है यदास्पदा जात्यादि असदुद्ध यदास्पदा बौब्री है अर्थात तो यदो ये सब यदास्पदा एक नंबर टिप्पणी दे दिया यद अधिष्ठानी कहा जिसको अधिष्ठान बनाकर के जाति आदि सद ऐसे बुद्धि होती है अर्थात जन्म वाला है सद है इस प्रकार बुद्धि जो होती है उसका आश्रय क्या है उत्तर है। देते हैं अजाति सत आजाति होते हुए अजाति बहुरी है अर्थात अविद्यमान जाति यश जिसका जन्म है नहीं होता हुआ भी जातिवत अवभाषते वो जन्म नहीं है उसका किंतु जन्म होता जैसा लगता है इसी जातिया ये सब आता है अब भागवत इत्यादि भागवत था था, कोई भी पुराण देखेंगे इसलिए कहेंगे ना ए, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं जन्म कर्म चमय दिव्यम मेरा जो जन्म दिभ्या है वो दिव्य है दिव्य है ये मनुष्य जैसा मेरा जन्म नहीं होता है तो इसी प्रकार के दिव्य क्यों कहते हैं जातीय भाषा परमात्मा का जन्म हो जाना तो जो भक्त लोग होंगे वो लोग ये सब रहस्य को नहीं समझेंगे क्योंकि भगवान थोड़ी मनुष्य है कि जन्म होगा ऐसे वो नहीं है तो कहते जन्म नहीं होगा तो ये जो सो कहा जाता है जन्म नहीं होता है मनुष्य शरीर एक तो कहाँ से आ गया तो फिर विचार करने से उनका नहीं चलेगा आगे फिर कहेंगे आप कुछ जानते नहीं करेंगे अब ज्यादा अगर उनको खींचेंगे तो फिर क्रोध कर लेंगे तो जाति आवासम जैसा उदाहरण देते तद्यथा तो देवदत्तो जायते हम लोग कहते हैं देवदत्तो जायते तो कहते हैं वास्तविक कुछ नहीं होता है तो देव तो जायते कहेंगे ऐसा है कि शरीर बन गया देव तत्व तो जायते कहने से आप किसको देख करके जायते कहा चैतन्य को देखा ना शरीर को देखा शरीर को देखा वो शरीर जो बना पंचभूत से बना वो पंचभूत सब पहले थे नहीं थे पंचभूत सब थे आकर के इस रूप सब हो गए मिट्टी का सब ढेला पड़ा हुआ था आप उसको लाए सब चूर्ण कर दिए पानी मिलाया थोड़ा ये कर दिया पिंडो बना दिया आगे घोटा बन गया तो कहे नया चीज इसमें क्या आया सब तो मिट्टी पदार्थ था पंचभूत सब पड़े हुए थे आए एक विशेष स्थान पर मिल गए ऐसा है कि चेहरा बन गया आप उसको जन्म कह दिया उसका तो वास्तव तो पदार्थ का नहीं होता सब था पहले पंचभूत पहले था आगे चलासम चलम इभा होते चलम जैसा लगता है चलता है जैसा कुछ कहीं चलता नहीं क्यों कहते हैं सुसुप्ति में देख लीजिए कितना चलता है समाधि में कहाँ चलता है यथा स एवं देवदत्तो गी ये चला भाषा वो देवदतो जा रहा है कह रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं होता है घट संवृत्तम आकाशम नियम आने घटे यथा घटो नियत निकव जीवो नदीवा नभोपम घट संतम आकाश घट संतम आकाशम दिया तो घट के अंदर में आकाश है और घट संतम आकाशम नियम आने घटे ही था फिर हम घट को लेकर के चलेंगे तो घट का अंदर में आकाश भी चलेगा घटो निये तो नाकाशम घट लिया जा रहा है आकाश नहीं लिया जाएगा तदव जीवा न भोपमा ये जीव ऐसे न भोपमा जैसे नभोपमा यश्य अर्थात आकाश जैसा घट चलने पर आकाश नहीं चलता है इसी प्रकार शरीर चलने से जीव नहीं चलता है ये तो ब्रह्मो कहते रहते हैं कि हम हम हम चलता है हम जाता है इस प्रकार के कहते हैं ये सब जितना विचार करेंगे धीरे धीरे इसे हट जाएगा ऐसा नहीं कि फिर ज्ञान हो जाने के बाद कहेगा नहीं नहीं ये शरीर चलता है मैं तो नहीं चलता हूँ ये अर्ध ज्ञान फिर जो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा मैं गया था मैं खाया था वो कहेगा व्यवहार में इसे कहेगा किंतु अर्ध ज्ञान हो करके ही पूर्ण ज्ञान में जाना पड़ता है ना शून्य ज्ञान से एकदम पूर्ण ज्ञान में चला जाएगा अर्ध ज्ञान होगा बीच में जब भी आप शब्द उच्चारण कर देंगे मैं गया था आपका स्वर अंदर से कहेगा क्या सही में आप गया था फिर आप अंदर अंदर कर कहते ना, ना ये तो कहने के लिए कहना पड़ता है ना आगे फिर धीरे धीरे वो स्वरों और कहेगा नहीं क्योंकि इतना निश्चय हो जाएगा जब तक निश्चय नहीं हुआ दोनों में बिरो चलता रहेगा तो वो स्वर अंदर अंदर से कहता रहेगा ये सब धीरे धीरे स्थिति होती है तो जितना हमको व्यवहार में ये आ जाए जब भी मैं अहम कह दिया ये आना चाहिए ये तो कहने के लिए कहता है वास्तव तो हम कुछ अलग पदार्थ है ये होगा मतलब जानेंगे कि वेदान थोड़ा थोड़ा संस्कार हो रहा है आगे वस्तुआभासम वस्तु हो गया द्रव्यम द्रव्यम अर्थात धर्मी जिसमें धर्म गुण इत्यादि कुछ रहते हैं तदवत आभाषि वस्तुभाषम धर्म वाला जैसे दिखता है ये कहीं कुछ धर्म नहीं है खाली कल्पना यथा था सैवदत्त गौरव दीर्घी वो देवदत्त गोरा है लंबा है इस प्रकार कहते हैं तो देवदत्त पहले के शरीर आ गया वो शरीर चलता है वो लंबा है गोरा है इस प्रकार के कहते हैं वास्तविक ये शरीर देवदत्त कहाँ से आए पहले तो पंचभूत था उस समय में हम उसको देवदत्त नहीं कहते थे ये खाली व्यवहार के लिए टीका में गौरत्म दीर्घत्व तो उक्तिया देवदत्त गुणवत्व द्रव्यम स्फुटी क्रियती गौरवत्म दीर्घत्व ये सब धर्म हो गया किसका कहते हैं देवदत्त का देवदत्त भी गुण वाला हो गया इसलिए देवदत्त तो द्रव्य है ये हो जाएगा स्फुटी क्रियते थे किन्तु ये जो ब्रह्म है वो कोई द्रव्य नहीं, नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है पूर्वार्धार्थ अनुवादेन अपराध यूज पूर्वार्ध का अनुवाद करके पूर्वार्ध हो गया जाती भाषा चलाभाष वस्ताभाष इसका अनुवाद करके उत्तरार्ध कहते हैं अच, अज अचल अवस्तु भाष्य में जायते देवदत्त स्पंदते दीर्घो गौरो अवभाषते इसी प्रकार की दीखता है क्या जायते देवदत्त देवदत्त जन्म होता है स्पंदते स्पंदते चलती स्पंद गति अर्थ का दीर्घ देवदत्त दीर्घ है है ये सब उसका धर्म कह देते इति एवं अभास खाली दिखता है परमार्थतु अजम अचलम अवस्तुत्व अद्रव्यम देवदत्त कहने से जो वास्तव स्वरूप है जो आप है एक ही है वो आत्मतत्व वो परमाथ तो अज है अचल है अवस्तु है अद्रव्य है अजय है जन्म नहीं होता है अचल अचलता नहीं वस्तु अर्थात उसमें कोई धर्म नहीं है गुण नहीं है इस प्रकार के ठीक है मैं ये जो सब आप कह दिए अज है अचल है अवस्तु है ये पदार्थ क्या है कहते हैं विशेषम प्रश्न पूर्वक हम ये तो सब उसका गुण हो गया विशेषण कहते हैं अजय है अचल है अवस्तु है है कौन पदार्थ था? इसके लिए भाष्य में कहते हैं कि तम प्रकार विज्ञान प्रश्न इतना किंग तद वो क्या चीज है कहते हैं एवं प्रकारम विज्ञानम विज्ञानम का अर्थ कहते हैं विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप ये जो घट ज्ञान होता है वो विज्ञप्ति नहीं है तो घट ज्ञान को जो प्रकाश करता है जात्यादि रहित शांतम जिसमें जन्म इत्यादि नहीं है कोई चलन नहीं है वो शांत होगा अतएव अद्वैयम चर्थ इसलिए शांत होने से अद्वय भी है तो शांत है कोई चलन नहीं है कोई उत्पत्ति नहीं है एक ही है तो तोयो नहीं है दो नहीं है एक ही है वो पदार्थ तो एक रज्जु है उसमें पांच व्यक्ति पांच पदार्थ देखते हैं वो छह हो जाएगा क्या नहीं होगा एक ही होगा इसी प्रकार की है जगत ये, ये पैतालीस मसलों को उच्चारण करेंगे अजय तक ओम पूर्णमद पूर्णमित पूर्णमत पूर्णम ग